पित्त कर्म में कस्तूरी गोरोचन पद्मचंदन कालेक काली अगर हीं अजवायन और लौहबान की गंध वर्जित है पालक का साग बड़ी इलायची चिरायता शलजम गाजर अम्लोनी का साग चूका का साग चने की पत्ती का साग पहाड़ी कंद सोआ सौंफ पटुआ साग गंधशूकर वाराहिकंद हलवृत्त सरसों प्याज लहसुन सकरकंद भैंसाकंद जिमीकंद सुथनी लौकी पेहटुल কুমड़ा मिर्च सौंठ पीपल बैंगन केवाच बहेड़ा कच्ची गेहूं का अर्क सत्तू बासी अन्न हींग कचनार और सहिजन इन सब वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग न करें जो अत्यंत खट्टा अधिक चिकना सूक्ष्म बहुत देर का बना हुआ और निरस हो तथा जिसमें से मदरा जैसी गंध आती हो ऐसे पदार्थों को साध्य में न दें चिरायता नीम राई धनिया तरबूज अम्लवेद भी साध्य में वर्जित है अनार छोटी इलायची नारंगी अदरक इमली अमड़ा और नेपाली धनिया साध में उपयोग करना चाहिए खीर सेमर मूंग लड्डू पानक रसाल आम और गो दुग्ध को भी श्राद्ध में भक्त पूर्वक देना चाहिए जो भी स्वादिष्ट एवं स्निग्ध खाद्य पदार्थ हो उनका श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए जिनमें खटाई और कड़वापन कम हो ऐसी ही वस्तुओं का उपयोग करना उचित है अधिक खट्टे अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ असुरों के भोजन हैं अतः उनको दूर से ही त्याग दें मीठे स्नेह युक्त थोड़े चरपरे और थोड़े खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओं के भोजन हैं अतः उन्हीं का श्राद्ध में उपयोग करें श्राद्ध में निषिद्ध वस्तु भोजन कराने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है अभक्ष्य वस्तुएं ब्राह्मण को कदापि ना दें बर्रे की पत्ती का साग जमिरी नींबू सहिजन कचनार खली मसूर गाजर सन की पत्ती का साग कोदो ताल मखाना चूका का साग कम्बुक पद्मकाठ का फल लौकी ताड़ी और ताड़ वृक्ष के फल का श्राद्ध में भोजन कराने से मनुष्य नरक में पड़ता है जो पितरों के लिए उक्त निशद् वस्तुएं अर्पित करता है वह उन पितरों के साथ ही पीयूवा नामक नरक में गिरता है यदि अनजान में या प्रमादवश एक बार इन निषिद्ध वस्तुओं का वक्षण कर ले तो उसके दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है सात दिनों तक क्रमशः फल मूल दूध दही तक्र गौमूत्र और जौ की लपसी खाकर रहे इस प्रकार ब्राह्मणों और विशेषतः भगवान विष्णु के भक्तों को उचित है कि वे एक बार भी निषिद्ध आचरण कर लेने पर इस प्रकार शरीर की शुद्धि करें ऊपर बताई हुई निषिद्ध वस्तुओं का अवश्यकता करें अपनी शक्ति के अनुसार साध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक साध करना सबका कर्तव्य है जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधिव पूर्वक साध्य करता है वह मानो ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है मुनियों ने पूछा ब्राह्मण जिसके पिता तो जीवित हो किंतु पितामह और प्रपितामह के मृत हो गई हो उसे किस प्रकार साध्य करना चाहिए यह विस्तार पूर्वक बतलाईए व्यास जी बोले पिता जिनके लिए साध्य करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है ऐसा करने से लौकिक और वैदिक धर्म की हानि नहीं होती मुनियों ने पूछा विप्रवर जिसके पिता के मृत हो गई हो और पितामह जीवित हों उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए यह बताने की कृपा जी बोले पिता को पिंड दें को प्रत्यक्ष भोजन कराएं और प्रोपितामा को भी पिंड दे दें यही शास्त्रों का निर्णय है मरे हुए को पिंड देने और जीवित को भोजन कराने का विधान है उस अवस्था में सपिंडीकरण और प्राणोषाद नहीं हो सकता जो मनुष्य श्राद्ध संबंधी विधि का पालन करता है वह आयु धन और पुत्रों के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जो श्राद्ध के समय इस पितृमेध विषय अध्याय का पाठ करता है उसके दिए हुए अन्न को पितर लोग तीन युगों तक खाते रहते हैं इस प्रकार मैंने यहां श्राद्ध कल्प का वर्णन किया यह पापों का नाश और पुणियों की वृद्धि करने वाला है श्राद्ध के अवसर मनुष्य को संयत होकर इसका और पाठ करना चाहिए गृहस्थौचित सदाचार और कर्तव्या कर्तव्य का वर्णन व्यास जी कहते हैं ब्राह्मणों इस प्रकार गृहस्थ पुरुष हव्य कभ्य और अन्न से देवता पितर तथा अतिथियों का पूजन करें संपूर्ण भूत भरण पोषण के योग्य कुटुम्बी जन पशु पक्षी चीटियां सन्यासी भिक्षुक पथिक तथा सदाचारी ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हों गृहस्थ पुरुष अपने घर में सबको संतुष्ट करे जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करता है वह पाप भोजी है मुनि बोले महर्षि आपने पुरुषों के नित्य नैमित्तिक और काम में त्रिविद कर्मों का वर्णन किया अब हम सदाचार का वर्णन सुनना चाहते हैं जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी हो व्यास जी ने कहा ब्राह्मणों गृहस्थ पुरुषों को सदा ही सदाचार की रक्षा करनी चाहिए आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना व्यवहार करता है उस पुरुष का कल्याण यज्ञ दान और तपस्या से भी नहीं होता दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती अतः उत्तम आचार रूप धर्म सदा पालन करना चाहिए सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है ब्राह्मणों अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाता हूं एकाग्रचित्त होकर उसका पालन करना चाहिए गृहस्थ को धर्म अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए उनको सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक कल्याण के लिए संग्रहित करें आधे भाग से नित्य नियमित कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करें तथा 1/4 भाग अपने लिए पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाएं ब्राह्मणों ऐसा करने से धन सफल होता है इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करें वह इस लोक में भी फल देने वाला होता है ब्रह्म मुहूर्त में जागें जागकर धर्म और अर्थ का चिंतन करें इसके बाद शैया त्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठें और आचमन करके संध्या करें प्रातः की संध्या उस समय आरंभ करें जब तारे दिखाई देते किसी प्रकार सायंकाल की संध्या उपासना सूर्यास्त से पहले ही विधिवत पूर्वक आरंभ करें आपत्तिकाल के सिवा और किसी समय उसका त्याग ना करें दुजों बुरी-बुरी बातें बकना झूठ बोलना कठोर वचन मुंह से निकालना असत्य शास्त्र पढ़ना नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना अवश्य छोड़ देना चाहिए मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल हवन करें उदय और अस्त के समय सूर्यमंडल का दर्शन ना करें बाल संवारना दर्पण देखना दातन करना आंजन लगाना और देवताओं को तर्पण करना यह सब कार्य पूर्वाण काल में ही करना चाहिए ग्राम निवास स्थान तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में जोते हुए खेत में तथा गोशाला में मल मूत्र ना करें पराई स्त्री को नंगी अवस्था में ना देखें अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात ना करें रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है पानी में मल मूत्र का त्याग अथवा मैथुन ना करें बुद्धिमान पुरुष मल मूत्र केश राख खोपड़ी भूसी कोयले सड़ी गली वस्तुएं रस्सी तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठें